उन्नत शील मानवों को ही दें भावार्थ जो मनुष्यों का हित करने वाला तथा यज्ञ करने वाला है ऐसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का उत्तम धन उन्नत शील व्यक्ति को ही मिले अधम को नहीं ऐसे उन्नत शील को रुपया आदि स्थूल धन भी प्राप्त हो ताकि उससे मनुष्य समाज का हित हो सके भावार्थ जो झूठ मूठ का यज्ञ करने क तथा निराश्चत होकर जंगल में चला जाए ऐसे दुस्ट को समाज में न रहने दिया जाए पंच विंसन सुक्तम्द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 तथा वे सब अपनी संतानों को तेजस्वी बनाकर उन्हें दुष्टों एवं शत्रुओं के नाशकारी की ओर प्रेरित करें। भावार्थ मित्र एवं वरुण ये दोनों देव अत्यंत तेजस्वी दिव्य गुणों से युक्त प्राण शक्ति को बलवान बनाकर मानो जीवन रूपी यज्ञ के रक्षक तथा उसे तेजस्वी बनाने वाले हैं।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 जाओं का बल प्राप्त होता है, भावार्थ, आँखों वाले प्राणियों की अपेक्षा, ये भी दोनों देव अपने रास्ते को अधिक उत्तमता से जान लेते हैं, ये ही देव सबको जाग्रत करके अपने अपने कार्यों में संयुक्त करते हैं, इनका तेज बहुत दुस्सह है, इसी तेज के कारण वे सब जगह पूजित होते हैं।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 इस जगत का हित करने वाले हैं उसी प्रकार मित्र के वृष्ण भी जगत के लिए हितकारक हैं ऐसे मित्र एवं वरुण के नेमों का हम आचरण करें भावार्थ मित्र अपनी मापनी की डोरी अर्थात किरणों से द्विलोक एवं पृथ्वी लोक को नाप लेता है तथा मित्र एवं वरुण ये दोनों देव द्वू और पृथ्वी को अपनी महिमा से भर देते हैं भावार्थ जब वह सूर्य द्वू लोक में ऊपर उठकर अपने तेज को प्रकट करता है तब उस सूर्य का तेज अग्नि की भाँति देदिप्मान हो जाता है उसी समय यज्ञ आरंभ होते हैं जिनमें सूर्य के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं भावार्थ वही मित्र सभी प्रकार अन्नों का स्वामी होने के कारण उत्तम एवं विश्रहित अन्न देने में वही समर्थ है अतः उसी की इस्तुति करनी चाहिए सूर्य अन्न का स्वामी है सूर्य किरणों के कारण ही अन्न में विद्यमान जंतु आदि नष्ट होकर अन्न विश्रहित बनता है सूर्य की किर्णों को पीने वाले अन्न अधिक पुस्टिकारक होते हैं भावार्थ मैं सूर्य के तेज एवन दोनों लोकों की इस्तुति करता हूं अतह वे देव हमें स्रेष्ठ अन्न प्रदान करें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 जो शत्रुओं के विनाशक तथा वीर छत्रियों के जाने वाले, अर्थात् बलवान होते हैं, भावार्थ घोड़े वही उत्तम होते हैं, जो बलशाली तथा ज्ञानी हों, अर्थात् समय के अनुसार काम करने वाले हों, शढ़विन्सम सुक्तम, भावार्थ अश्वदेव ऐसे बल को धारण करते हैं, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए भावार्थ हे असत्य से दूर रहकर धन की बरसात करने वाले देवों जिस प्रकार उत्तम सामग्रान करने वाले की रक्षा करते हो उसी प्रकार तुम मेरी भी करो भावार्थ हे बलशाली अष्टदेवों रात के बीत जाने पर प्रभात में हम यज्ञ करके उसमें तुम्हें हवि को ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं भावार्थ अष्टदेवों का रथ इन्हीं ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देता है तथा ये देव सर्वत्र जाकर स्तुति श्रमण करते हैं भावार्थ हे देवों तुम दोनों शत्रुओं को रुलाने वाले हो तथा दैश करने वाले शत्रुओं को पराजित करके आगे बढ़ जाते हो उसी प्रकार जो कुटिल प्रकृति के लोग हैं उन्हीं भी शत्रु मानकर उन्हें रुलाओ भावार्थ दोनों अश्वदेव मधुरवाणी वाले बुद्धिको श्रेष्ठ ज्ञान से तिप्त करने वाले शुभकारियों के स्वामी तथा सर्वत्र संचार करने वाले हैं भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली और पदभ्रष्ट न होने वाले वीर अश्वदेवों तुम सब प्रकार का पोषण करने वाले धन से युक्त होकर हमारे पास आओ, भावार्थ, हे ऐश्वर्यशाली एवं सत्य की भक्ति करने वाले देवों, तुम विद्यत्ता से अत्यधिक युक्त हो, अतः तुम हमारे बुलाने पर आओ, हे ज्ञानी अश्वदेवों, हम दश की भांति उत्तम ऐश्वर्य को पानी की कामना करते हुए तुम्हें बुलाते हैं, अतः उत्तम बुद्ध तथा विचारों से युक्त हो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 तथा वरुन, मित्र और अर्यमा एक साथ मिलकर मेरे पास आएं। बहावार्थ हे अस्विदेवों विद्वान को तुम जैसा स्रेष्ट धन देते हो। वैसा ही स्रेष्ट धन मुझे भी दो।